सहना सहन पुन सह वी कर्वावहै तेजस्वीनावधीतमस्त मिषा वह ओम शांति शांति शांति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 से कुछ पूछते हैं और वो चर्चा यहां पर चल रही है और इस चर्चा के माध्यम से आरुणी उद्दालक अपने पुत्र को श्वेत केतु को ये बताना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है उन्होंने कहा था कि तूने सब पढ़ लिया वेद पढ़ लिया लेकिन वो क्या चीज है जिसके सुनने पर न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है जिसके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 संख्य दर्शन का भी जो प्रसिद्ध सूत्र है समाधि सुषुक्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता ये ब्रह्मरूपता जो है ये ब्रह्मरूपता ये उसी बात का सता संपन्न भवती उससे युक्त तो हो जाता है ब्रह्मरूपता हो जाती है ब्रह्म के जैसा हो जाता है ब्रह्म को प्राप्त कर लिए हुए जैसा हो जाता है तो समाधि में भी सुषुप्ति में भी और मोक्ष में तो खैर होता ही है समाधि में भी होता है सुषुप्ति जो है उसी तरफ यहाँ पर संकेत है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 तस्मात ये नाम इति आचक्षते इसलिए इसको कहते हैं कि स्वपीति ये सो रहा है संस्कृत में स्वपीति सो रहा है तो स्वपीति में देखिए स्व जो है एक तो स्व अपी इतो भवती स्वपीति निरुक्त शैली में थोड़ा कुछ शब्द हट जाता है कोई वर्ण कुछ आ जाता है और मिलकर के स्वपीति स्वयं अपी इतो भवती स्वपीति सो रहा है मतलब अपने में पहुंचा हुआ है अपने में पहुंचा हुआ है अपने को प्राप्त किया हुआ है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 एवं एवं खलु सौम्य तन मनो वह मन जो मन है हमारा सबका दिशम दिशम पतित्व भिन्न भिन्न दिशाओं में जा जा करके उड़ उड़ करके गिर गिर करके यहां गया वहां गया वहां गया सब जगह जा रहे अन्यत्र आयतनम अलब्धवा दूसरी जगह आश्रय को आधार को न पाकर के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 जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है चित्त जब वृत्तियों की तरफ नहीं जाता है तो कहां होगा तो आत्मा पे आके टिकेगा आत्मा का बोध हो ही जाएगा वृत्ति निरोध होती, अपने आप हो जाएगा और कहीं जाएगा ही नहीं वहीं आके टिक जाएगा तो प्राण बंधनम ही सौम्य मनाई टी है मन तो प्राण से बंधा हुआ है तो मन प्राण से आत्मा से बंधा हुआ है तो उसी के लिए काम करता रहता है वो आगे देखिए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 रोज का काम है रोज भूख लगती है रोज प्यास लगती है क्या जनाना है आपको इसमें हो जाए लेकिन इसमें भी वो जनाना चाहते हैं। क्या पुरुषो आप एव अशिशिश्यवितम नयनते बोले ये मनुष्य जब खाना चाहता है अब खाना चाहता है तो फिर खाएगा भी तो इसके खाए हुए को लेके कौन जाता है लेकर के कौन जाता है इसको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 जल ही उसको लेके चाहते हैं ये जितना भी अन्न है उसको ले जाने वाला जल है आप है उसके बिना नहीं जा सकता हम खाने से ले लीजिए हम सूखी चीज खा नहीं सकते निकल नहीं सकते मुंह में पानी आएगा लार बनेगी वो जल का ही रूप है तरल होगा हमारे भोजन में जल होगा वो नहीं होता तो, हम नहीं खा सकते पचन होगा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 बोले इस अन्न को ले जाने वाला जल ही है आपा एवं तथ अशितम नयनते तथ्य जिस प्रकार से गो नाय अश्वनाय पुरुष गो नाय मतलब गो को गाय को ले जाने वाला ग्वाला गो नाय नयती गाय को ले जाने वाला अश्वनाय अश्व को ले जाने वाला उसका गुर सवार है या जो भी रईस सही से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 उसको अशनाय कहा जैसे कि औरों को कहा अशनाया जल को ले जाने खाए हुए को ले जाने वाला ऐसे अशनाय शब्द व्याकरण में अष्टी में भी आता है वो भूख के अर्थ में आता है अशनायोधन्य धनाया पिपासा पिपाशा गर्देश में उपमा कार्य होते हैं कुछ अश्नायती अशन शब्द है वैसे वहां पर और जिसको भूख लग रही है उसके लिए कहते हैं जो खाने खाने के, खाने के अशनायति है तो वैसे भूख अर्थ नहीं है कुछ और अर्थ है तो तो अशनीयति बन जाता है अशनायति तो अशनाय ये यहां पर शब्द प्रयोग किया उसी जैसा है और उदन्य वो भी शब्द यहां पर आगे आएगा वो भी निपातित करके बनाए हुए हैं ये शब्द इस तरह के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 तत्रित छुंगम उत्पतितम सौम्य विजानी ही नेदम अमूलं भविष्यति इति तो ये शुंग शुंग मतलब जो अंकुर निकलता है नया नई कोपल निकलती है नय नया नया पौधा निकलता है जो शुंग उठता है ऊपर उठता है उत्पातितम ऊपर उठता है ये इसको जान ये जो शरीर है ये कैसा है जैसे कि अंकुर निकल रहा है तो नेदम अमूलम भविष्यती थी ये अमूल नहीं है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 आगे तो सिक्वा मूलम से अन्यत्र अन्नाथ इस शरीर का और क्या मूल होगा अन्न को छोड़कर के अन्न के अंदर यहां सभी चीजें आ जाती हैं खाने पीने की जो भी हमें जीवन देता है वो सभी चीजें अन्न के अंतर्गत आती है अन्न का मतलब ये जो दाने होते हैं यानी तो गेहूं चावल जो मक्का यही नहीं है हम डाल को अन्न नहीं बोलते हैं सामान्यतः गेहूं चावल आदि को अन्न बोलते हैं दाल को है सब्जियां हैं फल है इनको अन्न नहीं बोलते हैं पर यहां अन्न शब्द से वो सभी का ग्रहण किया गया अन्न एक मुख्य भाग है हमारे भोजन का अन्य चीजें भी अन्न के अंतर्गत आएंगी तो इसका इसे शरीर का मूल अन्न के अतिरिक्त और क्या हो सकता है उसी से ये बढ़ता है अब आगे कहते हैं एवम खलु सौम्य अन्ने न आपो मूलम अनविच्छ बोले ठीक है शरीर का मूल तो अन्न है इस अन्न का मूल क्या है ये अन्न भी तो शुंग है अंकुरित हुआ हुआ है। ये भी तो बढ़ा हुआ है कुछ बना हुआ है उभरा हुआ है निर्मित है जैसे शरीर बना है ऐसे ये अन्न आदि भी तो बने हैं इसका मूल क्या है इसलिए उन्होंने कहा एवं एवं खलु सौ में अन्ने न ये अन्नरूप अन्न जो शुंग है पहले शरीर रूप शुंग था अभी अनूप शुंग पे आ गए शरीर का आधार मूल तो अन्न और अंग रूप शुंग का आधार क्या है तो आपो मूलम अनविच्छ इसका मूल जल है इसका अन्वेषण कर देख समझ इस बात को पहले भी जैसे आया था कि जल बरसता है तो अन्न बहुत हो जाता है मूलम अन्विच्छ फिर आगे कहा अदभी सौम्य शुंगेना तेजो मूलम अनविच्छ बोले अध भी शुंगेना यह जो जल रूप शुंग है जल शुंग है यह भी बना हुआ है निर्मित है इसका मूल क्या है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 बहुश्याम प्रजाये इति और फिर उसने वो सारी चीजें उत्पन्न की ये सब रचना की तो उसी तरह बिल्कुल उसी शैली में यहाँ पर नीचे से चलते हुए और वहां तक पहुंचे वहां पहले सबसे लेकर के इधर नीचे तक बताया था सबसे ये उत्पन्न हुआ तेज हुआ ये हुआ ये प्रतीक के रूप में कुछ चीजें ली हुई है और यहाँ पर विपरीत ढंग से बताया जा रहा है तो तेजसा सौम्य शुक शेना सन्मूलम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 अग्नि लेकर के जाती है ऊर्जा लेकर के जाती है बिना शक्ति के ये आगे नहीं बढ़ सकते तो तेज इसके पीछे है तो बस उसी शैली में फिर बोल रहे हैं तद्यथा गोनायो अश्वनाय पुरुष जैसे कि गोनाये गाय को ले जाने वाला अश्व को ले जाने वाला और पुरुष को ले जाने वाला कहा कहलाता है इतव तत्तेज आचष्टे उसी प्रकार इस तेज को भी कहते हैं क्या उदन्य इति उदन्य उसको उदन्य कहते हैं तो जैसे वहां पर अशनाया या अशनाया था ऐसे यहाँ पर उदन्य है ये भी वही यष्टाधेयी वाला सूत्र है वो पिपासा से संबंधित है यहाँ भी प्यास से संबंधित है लेकिन ये उदन्य किसको कहा जा रहा है तेज को कहा जा रहा है वहां जल उसका अभिदेह था यहाँ पर तेज है उदन्य इति, तद तत एव शुंगम उत्पतित सौम्य बीजानी थी नम मूलम भविष्य तो ये जो शुंग उत्पतिथित है इसको भी समझ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 वही वास्तविक है वही सत्य है इस रूप में वहां पर किया जाता है ब्रह्म को मानते हुए लेकिन जब वहां पर तत्वम असी लिखा हुआ है मध्यम पुरुष का तू है है, मतलब मध्यम पुरुष आ रहा है तो परमात्मा तत्वम अस्ति बोला जाएगा असी थोड़ा ना बोला जाएगा इस असी के कारण से फिर वो इसका दूसरा अर्थ करते हैं वो कहते हैं यहां पर सारा आत्मा पर प्रकरण है ये सारा आत्मा का वर्णन लेते हुए फिर बाद में कहते हैं उस पंक्ति को और विवेचना करेंगे अभी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 तत्वम असी इसको एक लेते हैं। पहले हम कर रहे थे स आत्मा वह आत्मा है ती तू वह है अब यहां क्या करते हैं स आत्मा वह जो आत्मा है जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो तत्वम वह वो तत्व है सत्य है वास्तविकता है जिसको पीछे कहा था तत्सत्यम इसलिए कहा कि स आत्मा तत्वम असी वह आत्मा तत्व है अब असी का अर्थ तू है नहीं मध्यम पुरुष एक नहीं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 प्रथम पुरुष एक वचन ले लेते हैं या प्रथमा विभक्ति का एक वचन ले लेते हैं औसर्गिक कथन है भाई उसमें शब्द का संस्कार करना है शब्द को यानी धातु को या प्रातिपतिक को हमें पद बनाना है बस तो पद बनाने के लिए कोई भी सुप और कोई भी तिंग ले आते हैं उसका उस तरह से प्रयोग हो जाता है तो ये यहां जब बात है तत्वम असी अब तत्व असी वह तू है ये अर्थ नहीं कर रहे हैं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 तो उसके लिए कहते हैं तत्त्वम असि वो असि को असि ही रखते हैं मध्यम पुरुष का ही और वो श्वेतकेतु के लिए ही असि को बोलते हैं श्वेत के तो तत्त्वम असि तत्व असी, तो तत असी। वह तत का अर्थ लेते हैं तस्य तस्य कस्य है ईश्वर से त्व उसी ईश्वर का ही तू है तू भी उसी ईश्वर का है कब कैसे संगति लगाते हैं तो पीछे जो कहा था स या एशो अणिमा एक सर्वम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 तो देखो शुरू में क्या कहा था स ये अणिमा वह जो ये अणुस्वरूप है तो तत् तो तत मतलब है तदात्म्यम त्वम असी उस आत्मा वाला तू है तत्का मतलब तदात्म्य ऐतदात्म्य एतद तत् तत, दोनों प्रयोग होते हैं ये हट भी जाता है तो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 जैसे इन सब की आत्मा वो है वैसे तेरी आत्मा भी वही है तत्वम असी तो त्वम असी श्वेत के, के लिए ही लेते हुए तत्का मतलब लिया तदात्म्यम ऐ तदात्म्यम तदात्म्यम ये पीछे की संगति की दृष्टि से वाक्य का प्रयोग हो सकता है ए तदात्म्यम तदात्म्यम त्वम असी तू भी उसी आश, आश्रय वाला है तो पहले वाली व्याख्या अद्वैत तरक है बाकी चार की व्याख्या पर हैं। पहले वाली व्याख्या में आत्मा और परमात्मा की एकता मान करके है और बाकी चार ही व्याख्याओं में आत्मा और परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता पृथक पृथक सत्ता मान करके व्याख्या है अब इससे वो तृप्त नहीं हुआ इतना बताया कुछ तो बताया लेकिन उसके लिए बच्चा है अभी तो बोले लेकिन उसकी उत्सुकता थी श्वेत केतु की पहले तो भूय एवं माँ भगवान विज्ञापा भगवान मेरे को तो और बताओ आप इसमें अभी पूरी तृप्ति नहीं हुई है तो पिता ने कहा उद्दालक ने तथा शुभ में थी हो वह ठीक है तेरे को और बताता हूं मैं पूछिए पूछना था बोलो तत्व श्वेत के तो ये बहुत तो बड़ा वाक्य माना जाता है ये अध्यात्म में तत्व मसी, मसी। महावाक्यों में से तत्व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 मेरे को ये समझ में आया कि ऐसी व्याख्या हो सकती है इसकी तो और तो कहीं नहीं मिली मेरे को आचार्य जी इसमें तत्वमसी स्वेदक है तो इसके विषय में इसको तत को तत्को तात्शबी इस नियम से तो जो उसमें स्थित है वह भी वही है इस रूप में स्थित तो है ऐसा भी कुछ ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं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 तस्मिन तत्का मतलब तस्वीन तत्व असी तस्मिन ये बातें हो सकती ठीक है आगे देखिए अब और पूछा कि भाई और बताओ कुछ मेरे को तो तालक उसको और बता रहे यथा सौम्य मधु मधु कृतो निष्तिष्ठी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 तो नानात्यनाम वृक्षाण रसान समबहारम एकताम रसम गमयंती भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों से उसको लेकर के आती हैं है यहां से कभी वहां से कभी वहां से और उसको एकत्व को प्राप्त करवा देती है वो सारा का सारा एक जैसा हो जाता है शहद को हम देखते हैं तो हमें भेद नहीं पता लगता है वो सारा बिल्कुल एक रस हो जाता है तो ते यथा तत्र न विवेकम लभनते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 सती संपत्य न विधु सती संपत्या महेटी तो ये जो सारी प्रजाएं हैं जीव हैं ये सारे के सारे सती संपत्य उस सत में प्राप्त होते हुए भी उस चेतन में उस ब्रह्म में होते हुए भी उसको प्राप्त करते हुए भी उसमें रहते हुए भी न विधु वो नहीं जानती हैं कि सती संपत्तिया मे हम इसको प्राप्त हो रही है हमने इसमें लीन है इसमें अवस्थित है इसमें होती हुई भी, भी इसको नहीं जान पाती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 ये जो सूक्ष्म तत्व है कौन सा सूक्ष्म तत्व जिसके आश्रय से सब हैं, ये सारी प्रजाएं जिसके अंदर हैं, जो उसको नहीं जानती हैं, वो अणु तो स याद आत्म्यम इदम सर्व वो की वो पंक्ति है इस आत्मा वाले ये सब के सब है तत्सत्यम वह सत्य है स आत्मा वह आत्मा है तत्व असी ये श्वेत के तो। अब तत्व मसीह के वही पाँच छः सात आठ जो भी हैं, उनमें से एक संगत अर्थ ये श्वेत के तो, तो उसमें आश्रित है उसमें तू है उस आत्मा वाला तू है वो तत्व है इस प्रकार से वही तू है उसी के आश्रय वाला है भूय एवं मां भगवान विद्यापय कहा कि अभी भी तृप्त नहीं हुआ वो बोले और बताओ इस बारे में तथा सौम्य इत हो वाच्य ठीक है और बताते हैं तो आगे और बताएंगे आज का पाठ इतना ही रखते प्रणोत्तम ओ, -म्, ओ, -म्, ओ -म्, सभी को साधार अभिवाद है